श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी मरण हो रूबर विमल यश जो दायक फल राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय खुल सब संतन की जय दो अठानबे के बाद तब मैं ना हिमवंतु वनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशुजुवासयाने नगर लोग सब अति हर सी लगे हो नपुर मंगल, मंगल गाना सजे सब ही हाटक घटनाना भांति अनेक भई जीवनारा सोप शास्त्र जस कछु व्यवहारा तो जीव नारिकि जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी बस भवन जही मातु भवानी सादर बोले सकल बराती बोले सकल बराती विष्णु विरंचि देव सब जाती विध भांति बैठी जीवनारा जीवनारा लागे परुसन निपुण स्वरा नार बृंद सुर जेवती जानी, सुर जेवत जानी। लगी देनगारी मृदुबानी गारी मधुर स्वर देहि सुंदर बिंग वचन सुनावी भोजन करहहीं सुरयति बिलम्ब विनोद सुन सचुपाव जो सो मुख वढ़ सोट पर अचवाए दीने पान गवने बास जहां जा को रह बहुर मुनिन हिमवंत कहू लगन सुनाई आए समय बिलोक विवाह कर पठय देव बुलाए यहाँ पर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राय की जे। अभी विवाह में जो बाधा आ गई थी वो हो दूर हो बाधा का कारण शंकर जी के गण थे और शंकर जी का भयंकर रूप था जिसके कारण से मैना और सभी स्त्रियां डर गईं और उन्होंने निश्चय कर लिया कि विवाह नहीं होने पाएगा लेकिन फिर नारद जी सप्तषि सब आये और उनको समझाया कि ये तो शंकर भगवान है पार्वती जी जगत जननी है समस्त जगत की रचना करने वाली विनाश करने वाली शक्ति हैं ये तो दोनों सदा ही अनादि हैं और ये अभिन्न हैं इनको ये समझना तुम कमेंट से विवाह नहीं करेंगे तो ना समझी की बातें हैं ये सब जब उनको समझा दी तो मैं ना समझ में आ गई उनको पूर्व जन्म की घटना भी सुना दी सती थी किस प्रकार से उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया था शंकर जी ने उनका त्याग दिया था वो कथा भी सुना दी मैना ने उस कथा को भी सुना ध्यान से और उनको ये लगा कि पार्वती जी ने पिछले जन्म में एक गलती की है वो गलती दोबारा न करें ये बात भी उनकी समझ में आ गई अब आगे क्या घटना घटती फिर उस प्रकार से विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो कहते तब मैना हिमवंत आनंदे जब हिमांचल और मैना उनकी पत्नी दोनों को मालूम हुआ कि भगवान शंकर जी हैं पर परमात्मा हैं पार्वती जी जगह जन्नी है तो फिर इनको बड़ा आनंद हुआ कागजों को भगवान ने हमारे घर उतार लिया और फिर कितने आनंदित हो गए कि हमें अभी तक मालूम ही नहीं था कि हमारे ही घर में आकर के पार्वती जी ऐसे पर परमात्मा की शक्ति जो उन्होंने उतार लिया है आकर के बड़े प्रसन्न हुए वो सब पुणि पार्वती पद बंदे और फिर उन्होंने पार्वती जी के चरणों में बार बार वंदना की मैंने अब उनको समझ में आ गया ये हमारी पुत्री मात्र नहीं है ना तो अवतार लिया बहाने के लिए हम माता पिता हैं ये तो जगत जननी हमको भी ने प्रणाम करना चाहिए तो फिर उन्होंने माता ने मैना ने भी पार्वती जी को प्रणाम किया और हिम्मान ने भी उनको प्रणाम किया दोनों जैसे पहले देखे आए थे की जब सतियों ने परीक्षा ली पार्वती जी की और उनको मालूम हो गया कि पार्वती जी को शंकर जी के प्रति अनन्न प्रेम है और बड़ी दृढ़ता के साथ में उन्होंने सप्तषियों की जो बात थी उसका उत्तर दिया तो सप्तषि भी संतुष्ट हो गए और फिर उन्होंने उनको समझा कि ये जगह जन्नी है माता है और फिर उनको प्रणाम किया उनको वही बात यहां हुई तो आप देखते हैं कि इनको जब इस ऐसी परमात्मा शक्ति को परमात्मा को या परमात्मा की शक्ति को जब तक कोई नहीं पहचानता तब तक वो अपेक्षा करता है जब पहचानता है तब उसे प्रणाम करता है तब उसे स्वीकार करता है तो जानना न जानना इसमें बड़ा अंतर है वही पार्वती जी हिमान के घर में बनी रही और उनको नहीं जानते थे तो न जानने के कारण से एक स्थिति थी और जब मालूम हो गया कि ये जगत जननी पार्वती जी हैं तब उनकी स्थिति दूसरी हो गई तो ऐसे संसार में सर्वत्र है कि परमात्मा के संबंध में जो नहीं जानता वो उसकी उपेक्षा करता रहता है जब परमात्मा को जाना तो फिर परमात्मा उसकी प्रीति होती है भक्ति करता है ज्ञान प्राप्त करता है मुक्ति के प्रयास करता है ये सब देखने माता है गीता के पन्द्रहवें अध्याय में जो पाठ करते हैं वहां भी भगवान कहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार से जानता है वो क्या करता है वो सर्वभावेन भारत के सब भावों से सब प्रकार से भारत वो सब मेरा ही भजन करता है तो जब जानता तब भजन करता कि बिटा जाने क्या करेगा जब जानते ही नहीं तो उसका क्या देखना करेगा क्या होगा ये तो जानने न जानने का इतना अंतर है यदि जाने की परमात्मा की शक्ति समझ में आवे महिमा समझ में आवे तो परमात्मा के शरण में हो जाए उनका आश्रित हो जाए उनकी कृपा प्राप्त करे लोग जो नहीं जानते फिर वो परमात्मा को पूछा करते रहते हैं ये बात यहाँ पर देख रहे हैं मार्ती तब तो देखो तब मैना हिमवंदे आनंदे पुनः पुन पार्वती पद बंदे कहा वही मैना इतनी रो रही थी क्या पार से गिर पड़ेंगी आग लगा लेंगी कहा इस प्रकार का दुखी और कहा आनंदे अब आनंद हो गया <coughs> ये अंतर हो गया ज्ञान अज्ञान का अंतर <coughs> ये यही बता रहे थे दुखों के दूर करने के दो उपाय है प्रारंभिक उपाय कर्म सिद्धांत जब व्यक्ति को ये मालूम हो कि दुखों का कारण हमारे ही कर्म है पूर्व कर्म है उसके कारण से हम दुखी तो फिर व्यक्ति का दुख कम होता है लेकिन समाप्त नहीं होता लेकिन जहां उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि अपना स्वरूप तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है आनंद स्वरूप है ही हमें ये ज्ञान जहां हुआ तो इस ज्ञान में ही बड़ा आ गया सारे दुख दूर हो गए और फिर सदा के लिए सुख ही सुख हो गया तो ये यहां भी दिखा दिया कि देखो जब तक अ था तब तक मैं ना दुखी थी रो रही थी बहुत परेशान थी और जहाँ ज्ञान हो गया कि पार्वती जी हैं ये जगह जन्नी है तो बस सब प्रसन्न हो गये आनंदित हो गये अब कहते नारोष सुजुबा सयाने नगर लोग सब अतिहरसा ने अब ये सब बात सारे नगर में फैल गई जैसे पहले बताया था क्षण म्याप्य सकलपुर घर घर ये संवाद ये संवाद सारे नगर में क्षण मात्र में फैल गया तो फिर सब स्त्री पर सबके साथ सब बड़े प्रसन्न हो गए सबको लगा के देखो हमारे नगर में ये भगवान ही अवतार लिए और वो शंकर जी आए हैं भगवान ही आए हुए हैं और उन्ही का विवाह हो रहा है तब तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई तो भगवान का विवाह हम लोग देखेंगे और भगवान के दर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं जो भगवान के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं लोगों को नहीं प्राप्त होते हुए हमारे नगर में अपने आप आ गए हैं हमको सबको उनको दर्शन को प्राप्त हो रहे हैं ऐसे समझ करके स्त्री पुरुष युवा बालक वृद्ध सभी लोग सब प्रसन्न हो गए और लगे मंगल गाना और नगर भर में सब मंगल गान होने लगे अब तो सबको तो ये लगने लगा कि भगवान नगर में क्या आए हिमांचल के यहाँ क्या आए हैं मानो हम सबके यहाँ आए हुए हैं सबके घर घर में मंगल गान होने लगे सब प्रसन्न हो गए और सजे सब हाटक घट नाना और सभी लोगों ने अपने अपने मकान सजाए हाटक के मन है सोना हाटक घट के माने सोने के घड़े से घड़ो से अपना द्वार सजाने लगे सब लोग मंगल कलश सजा करके द्वारों पर रखते की प्रथा तो उन्होंने कलश स्वर्ण के कलश सजा सजा करके अपने दरवाजों पर रखे हाथ अनेक भई जीवनारा और फिर उसके बाद फिर ज्योनार हुई ज्योनार बने सब लोग बाराती आए थे उन सब के लिए खाने की व्यवस्था की गई भोजन हुआ तो उसे भोजन को जीवनार कहते हैं <coughs> तो जीवनार में सब लोग देवता लोग सब लाए गए सब खाए अब एक बात देखेंगे जहां से ये ज्ञान हो गया और सबको प्रसन्नता हो गई सब सुखी हो गए तो उसके बाद कहीं निशाचरों का नाम नहीं भूत प्रेतों का नाम अब कहीं नहीं अब जब आएंगे खाने के लिए तो देवता लोग आएंगे विष्णु भगवान आएंगे शंकर जी भी बहुत सुन्दर लगेंगे अब पहले जो बड़े भयंकर लग रहे थे अब कुछ भयंकर नहीं लगेंगे अब सुंदर ही सुंदर लगेंगे आगे जितना देखेंगे तो शैली तो उसी की बदल गई क्योंकि पहली की बात दूसरी थी अज्ञान था अब ज्ञान हो गया उसकी बात ही दूसरी है ज्ञान में तो भांत नेक भई दे रा सूप शास्त्र जत कछ व्यवहारा सूप शास्त्र के माने है जिसे खाना बनाने की जो कला है पाक शास्त्र जिसे कहते हैं उसे कहते हैं सुप शास्त्र माने पाक शास्त्र के अनुसार जो जो जितने जितने प्रकार के नाना प्रकार के भोजन बनाए जा सकते थे वो सब बना करके तैयार किएगे, जैसे विवाहों में तरह तरह के दस बीस पचीस जितने भी तरह के भोजन हो सकते थे बनाए जाते थे तो बना करके वो सब लोगों को दिए गए परोसे गए खिलाए गए सो जीवनार की जाए बखानी वो जीवनार जिसमें की सबका सब, सब भोजन परोसा जा रहा है अद्भुत कहते है बड़ा ही विचित्र है कैसा है की बस ही जहां मातो भवानी जहाँ माता भवानी स्वयं बास कर रही हो अन्नपूर्णा देवी जहाँ स्वयं ही बास कर रही हो वहाँ के तो भोजन की बात ही क्या उन्हीं के उन्हीं की अपनी की सि से सब स्वादिष्ट और सुंदर अनेक प्रकार के भोजन बनकर के तैयार हो गए और सादर बोले सकल बराती और फिर बड़े आदर के साथ सब बरातियों को बुलाया गया और बरातियों में कौन आये विष्णु बिरंश देव सब जाति अब देखो बराती में कितने रह गए विष्णु ब्रंश मने ब्रह्मा जी ब्रह्मा विष्णु और देव सब जाति और सब जाति के देवता माने भूत प्रेतों का नाम नहीं गए, वो सब के सब ये खाने के लिए बुलाए गए आए सब लोगों ने बैठा खाया विविध भात पांच बैठी जीवन आ और वो सब जीवन करने के लिए सब अलग अलग पंक्तियां बना बना के बैठा दिए, अलग अलग देवता अलग अलग वर्ग के हैं वो अपने अपने वर्ग के अलग अलग देवता अपनी अपनी पंक्तियां बना बना करके बैठे और उनको भोजन मिला और लागे परसन निपुण स्वारा स्वारा के माने रसोई जो परसने वाले हैं ससार हुए लोग परोसने वाले वो परोसने लगे निपुण के बड़ी माने बड़ी कुशलता पर माने परोसने में भी निपुणता चाहिए जिन्होंने परोसा नहीं कभी तो उनको ये काम नहीं आता उनसे गलती हो जाती है। वो एक ही जगह परसते रहे और बाकी सब लोग बैठे रहे उनको ध्यान ही न आवे की हमें जल्दी जल्दी सबको परोसना है और कहीं इतना परोस दें कि जितना खा नहीं सकता उतना एक एक जगह परोस दें और कहीं को इतना कम दें कि वो उसको थोड़ी से मिले अरे तो उसको परोसने वाले को देख करके जितना जो मांगे उसके हिसाब से उतना परोसे और जल्दी जल्दी परोसे सबको परोसे सफाई से परोसे अब ये नहीं कि जहां चलते जाते नीचे टपकता जा रहा है गिराते जा रहे हैं गंदा करते जा रहे हैं अरे तो ये कहते बड़े निपुड़ोता की जगह तुमसे परोसने में ये भी सीखना पड़ता अभ्यास डालना पड़ता सफाई से सबके साथ कहीं कहीं जो वो हो, अपने परोसने वाले अपने ही कपड़े खराब कर देते हैं कहीं हल्दी लग गई कहीं कुछ ले गई कहीं भाई ये क्या हो गया कपड़े कैसे आ सब साफ परोसे आज हमने तो परोसना क्या काम किया उन्होंने अपने कपड़े खराब कर लिए तो ये सब निपुणता नहीं है इसलिए इस प्रकार की बात है तो बड़ी होशियारी से वो सब लोगों ने परोसा सबके बहुत जल्दी सबके यहां पर बारातों में पहले देखते थे कि आधे घंटे लोग बैठे रहते थे परोसा जाता बड़ी देर में परोस करके तब तक तो कुछ लड़के वड़के होते तो सो ही जाते थे फिर उनको जगाया जाए क्या परोस गया है। जागो खाओ तब खाओ ऐसा परोसना कितनी देर तक परोसते रहो खाने के लिए दस मिनट में खा लिया खुद तो अब परोसने के लिए घंटा भर लगे परोसने तो उसको ये उसको भी जल्दी परोसना चाहिए जब खाने के लिए बैठे हुए हैं बहुत विलम्ब नहीं करना चाहिए तो नार बृंद सुर जे जानी फिर जब देखा कि स्त्रियों ने जब वहां के देखा कि अब सब लोग खाने लगे खाना परस गया तो सब लोग खाने भी लगे जब खाने लगे तो स्त्रियों ने क्या किया कि लगी देने गारी मृदबानी अब गाली गाई नहीं लगी अब देखो खाते समय बरातों में स्त्रियां गाली आती है उनको नाम ले ले के अलग अलग उनको तो वो भी इसमें ये तुलसी तो राश जी उसका भी अपना शामिल कर लिए गाली देने लगी अब हालांकि देखो अब ये आगे चल करके देखते हैं सीता जी के बरात में भी इसी प्रकार से होता है गालियां होती हैं ये लेकिन वहां कहते हैं कि गालियां ऐसी नहीं कि लोगों को खराब लगे लोग बाघ इन गाड़ियों को सुनते और हैं और हंसते हैं और प्रसन्न होकर खाते हैं वहां खाना खाने वाले लोगों को हंसाने के लिए गाड़ियां दी जा रही उनको दुखी करने के लिए नहीं उनको भगा देने के लिए नहीं खाता, खाना खाते समय लोग बाग प्रसन्न रहे तो उनको उसी प्रकार की गालियाँ मजाक वाली गालियाँ लगीं देने गाड़ी मृदबानी गारी मधुर सुर देर व्यंग वचन सुना बस गारी दे और व्यंग वचन बोलते है तो व्यंग बचन सुन सुन करके वो तो सब लोग प्रसन्न होते हैं और भोजन कर ही सुर अति विलंब विनोद सुन सच पावही विनोद में विनोद में प्रसन्नता होती देवता लोग सुनते हैं उनको तो बड़ी प्रसन्नता होती और फिर देवता लोग गालियां सुनने के सुनने की इच्छा के कारण देर तक खाते रहते हैं, हैं। कहते हैं भोजन करे ही सुर अति विलम्ब बड़ी देर देर तक खाना खाते बैठे खाते रहते हैं जैसे की उनकी गालियां चलती रहें और गालियां सुनने को मिलती रहें, तो मैंने ऐसा भी है कहीं ये बारात की गालियां सुनना जो है लोगों को सौभाग्य पर लगता है कि देखो कितना अच्छा हुआ गाली सुनने को मिली उसमें भी प्रसन्न होते और बड़ी देर तक खाया उन्होंने <coughs> और जेमत जो बढ़े वो आनंद सो सुख कोटे हु न पड़े कहीं खाना खाते समय जैसा आनंद बढ़ा कहते कहते वो कोटेहू मुख से उसको वर्णन किया जा तो नहीं कह सकते मैंने खूब प्रसन्नता के साथ में खाना भोजन खिलाया गया स्त्रियां भी प्रसन्नता के साथ गा रही हैं खाने वाले भी बड़े प्रसन्नता के साथ खा रहे हैं इस प्रकार से आनंद में खाना सबका सब, सब हुआ <coughs> अचवाय दीने पाने गमने बास जहां जाक हो रहे हो अचवा दीने के मैंने खाना खाने के बाद फिर उनको कुल्ला करा दिया तो अचवाय दीने कह दिया होगा अचवाय दीने पान दीने पान और उसके बाद उनको खाने के लिए पान दिए पान दिए सब लोगों ने गवने बास जहाँ जाकर रहे हो और फिर अपने अपने जनवासे में जहाँ जिसको स्थान दिया गया तो था ठहरने के लिए तो अपने जनवासे में चले गए <õk> इस प्रकार से भोजन हो गया भोजन का वर्णन हो गया अब यहाँ भी जैसे भोजन का वर्णन बरात के बरात के भोजन का है आगे इससे भी ज्यादा विस्तार में जनकपुरी में भोजन का वर्णन होगा वहां और ज्यादा विस्तार होगा सब बातें अलग अलग गिनाई जाएंगी सब किस किस प्रकार से हुआ यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं इसके बाद फिर कहते हैं बहुर उन्होंने हिमबंध कहू लगन सुनाई आए अब वहां अब क्या हुआ कि बराती लोग तो अपने जहां ठहरे हुए थे तो वहां पहुंच गए और वहां उनको कोई काम था नहीं खाए पिये अपने और जहां ठहरने का था वहां बैठे आराम करने लगे लेकिन यहां पर तो जो जहाँ खाना खिलाने की व्यवस्था की गई थी हिमान के यहां वहां अब सब सफाई होने लगी सामान बटोरा जाने लगा किनारे किया जाने लगा अब वहां सबको बुला बुला करके अब उनको बुला करके बरातियों को मंडप के नीचे विवाह का कार्यक्रम करना है लेकिन उसमें वहां काम चल रहा है इसलिए देर लग रही है तो देर लग रही तो क्या किया गया कि वहां से जनवासे से सप्तऋषियों को भेजा गया की तुम जाओ हिमांचल के और जो, जो उन्होंने लगन पत्रिका दी थी कि देखो अमुक अमुक लगन पर ये सब विवाह होना है उनको लगन पत्रिका जाकर सुनाओ याद दिलाओ उनको कि वो लगन का समय बीता जा रहा है जल्दी करा, हम्म तो इसलिए फिर लगन पत्रिका लेकर के जाते हैं बहुर मुनिन हिमवंत कहू लगन सुनाई आये मुनिन हिमवंत कहा मैंने वो सप्तऋषियों ने मुन बहुवचन में है इसके मैंने सप्तषि आए और उन्होंने हिमांचल को वो लगन सुनाई आकर अब इस लगन के सुनाने का ये तो हिम, हिमाचल ने ही लगन पत्रिका बनवा करके भेजी थी तो लगन का समय तो इनको मालूम था ही लेकिन लगन का समय बीता जा रहा था तो इन मुनियों ने आकर इनको बताया कि देखो आपने ये लगन पत्रिका भेजी उसके अनुसार तो लगन अब बस अब थोड़ी देर के आधा घंटे का टाइम और रह गया और आप इतनी देर लगा रहे हो तो वो कब आएंगे और कब लगन होगी लगन तब तक निकल जायेगी ऐसे करके उनको याद दिलाया तो समय बिलो के विवाह कर के तो हिमांचल याद आएगी हाँ तो विवाह का समय आ गया लगन का समय तो इनको बुलाना चाहिए तो पठे देव बुलाये तब फिर हिमांचल ने अपने हाँ से बलउे के लिए लोगों को भेजा <coughs> और वो जाकर के बरातियों को वहाँ से देवताओं को लाए शंकर जी को लाए जिससे कि विवाह हो इसलिए विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होने पड़े भोली सकल सुर सादर लीने सब ही यथोचित आसन दीने द बेद विधान सुवारी सुभद सुमंगल गाही नारी सिंहासन यति दिव्य स्वभा जायन वरण विरंचि बनावा बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय मेरे निज प्रभुर आई बहुर सन उमा बुलाई कर श्रिंगार सखी लई देखत रूप सकल सुर वर्ण छब असी कजग कवि को है जगदंबिका जानी भामामा सुन मन ही मन सुंदरता मरजाद भवानी जायन कोट्यु बदन बखानी कोट्यु बदन नहीं बने वर्णत जगजननी जन सकुच कहत श्रुतिशेष शमतिशी क्षवि खान मात भवा गमंडप शिवज अवलोक सकन पति पद कमल मन मधुकर मुनियुशासन गणपति पूजे शंभ भवानी हो संशय करे जनी सूर्यनाथ जी जानी श्रियावर रामचंद्र